गीता तत्व चिंतन गीता की भूमिका दो यज्ञ का नया रूप कर्मयोग पिछली बार हमने कहा था कि गीता हमें कर्मयोग के रूप में एक ऐसा रसायन प्रदान करती है जो कर्मों के स्वाभाविक विष को सोख लेता है हम तो दिन रात कर्म में जुटे रहते हैं हमें जीने के लिए खटराग और भाग दौड़ करनी पड़ती है हम भला इस कर्म संकुल जीवन में उच्चतर तत्व का चिंतन कैसे कर सकते हैं भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस रसायन के द्वारा यह भागदौड़ यह खटराग यह तल स्पर्शी व्यस्तता भी मनुष्य को ऊपर उठाने का साधन बन सकती है मजदूर कुदाल से जमीन खोदता है किसान खेत में हल चलाता है अध्यापक शिक्षा देता है व्यापारी व्यापार करता है स्त्रियाँ घर में रसोई पकाती हैं और अधिकारी नाना प्रकार के प्रशासनिक कार्य करता है यह सभी प्रकार के कर्म गीतोक्त रसायन के माध्यम से जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के साधन बन सकते हैं ईशावास्य उपनिषद में इस प्रकार का एक संकेत मात्र दिखाई देता है जहाँ गुरु शिष्य के समक्ष सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए कहते हैं ईशावास्यदम सर्व यंच जगत्याम जगत तेन माँ गृध कश्य स्विद यह सारा संसार भगवान का बैठक खाना है यही भाव त्याग का मूल है इस ज्ञान को जीवन में धारण कर सभी कर्तव्य कर्म करते चले आओ और किसी के धन का लालच मत करो ईसावासी उपनिषद में यह जो सिद्धांत बीज दबा हुआ है उसी का विस्तार गीता में हुआ है यह हमें यज्ञ का नया रूप दिखाई देता है श्री कृष्ण के मतानुसार हमारे शरीर की हर क्रिया हमारे मन का हर स्पंदन यज्ञ का रूप धारण कर सकता है यदि इन क्रियाओं और विचारों के पीछे ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना हो तभी तो प्रत्येक कार्य को यज्ञ बना लेने का निर्देश देते हुए वे अर्जुन से कहते हैं यज्ञाथात कर्मणन्यत्र लोको यम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौनते य समाचार हे कौनते यज्ञ के अभिप्राय और भावना के बिना जो भी कर्म किए जाते हैं वे सभी बंधन कारक होते हैं इसलिए तू जो भी कर्म करेगा उसे यज्ञ की भावना से कर और इस प्रकार आसक्ति रहित होकर वर्तन कर यज्ञ की भावना से कर्म करने का क्या तात्पर्य है भगवत समर्पित बुद्धि से कर्म करना तो क्या सभी प्रकार के कर्म यज्ञ बन सकते हैं क्या दुष्कर्म भी भगवान को अर्पित करके किया जा सकता है कृष्ण इसका समाधान प्रस्तुत करते हुए कहते हैं किम कर्म किम कर्मेती कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्षा यज्ञा मोक्षशेष भात हे पार्थ कर्म क्या है अकर्म क्या है इस संबंध में मनुष्य जन भी भ्रमित हैं अतः मैं कर्म का मर्म तुझे समझाता हूँ जिसे जानकर तो अशुभ से मुक्त हो जाएगा कर्मणोबोधव्यम बोधव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति ही कर्म को समझो विकर्म को समझो और अकर्म को भी समझो क्योंकि कर्म की गति गहन है यानी कर्म के तीन रूप हैं कर्म अकर्म और विकर्म विकर्म शास्त्र निंदित और विपरीत या अशुभ कर्म को कहते हैं जिस कार्य को समाज ठीक नहीं समझता या जिसे हम नैतिक दृष्टि से ठीक नहीं समझते उसे विकर्म कहते हैं अकर्म उसे कहते हैं जिसमें जड़ता आलस्य और तमोगुण की प्रधानता हो जहां शुभ कर्म का नितांत अभाव हो और व्यक्ति प्रमादी और निठल्ला हो कर्म वह है जो शुभ उचित और करणीय हो कृष्ण कहते हैं कि विकर्म और अकर्म से बचो तथा कर्तव्य और करणीय कर्म करो ऐसे कर्म न करो जो समाज और राष्ट्र को क्षति पहुँचाते हों जिनसे स्वयं की हानि होती हो असल में जो समाज और राष्ट्र को ठगता है वह सबसे पहले अपने आप को ठगता है वह इस तथ्य को नहीं जानता और अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारता है ऐसा व्यक्ति अपने आप की हिंसा करता है और आत्मघाती होता है यह एक अटल सत्य है जो कार्य समाज और राष्ट्र विरोधी होते हैं वे सबसे पहले आत्म विरोधी होते हैं इसलिए श्री कृष्ण उपदेश देते हैं उद्धरेद आत्म आत्मानम नात्मानम और सादेद आत्मैव ध्यात्मनोबंधु हो आत्म विपुरात्म मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं अपना उत्थान करे और अपने को गिरने न दे क्योंकि वह स्वयं अपना मित्र है और शत्रु ही वास्तव में मनुष्य ही स्वयं को उठाता है और अपने को गिराता भी है लोग अपनी असफलता का दोष परिस्थितियों और अपने परिचितों के सिर पर मर दिया करता है पर यह सच नहीं है असल में यही, असल में हम ही अपने पतन का कारण होते हैं और हम स्वयं खुद को उठाते हैं जो व्यक्ति अपने आप को उठाता है वह अपने आप का मित्र होता है और जो अपने आप को गिराता है वह अपना शत्रु इसलिए भगवान ऐसे कर्मों को करने का उपदेश देते हैं जो करणीय है तथा ऐसे कर्मों का तिरस्कार करने के लिए कहते हैं जिनके जिनसे समाज और राष्ट्र का नुकसान होता है वे अकर्म और विकर्म से बचने की सलाह देते हैं जो कर्म हमें परिस्थितियों से प्राप्त होते हैं उन्हें ईश्वर के प्रति समर्पित बुद्धि से करने से वे यज्ञ बन जाते हैं ऐसे कर्म बंधन कारक नहीं रह जाते बल्कि हमें ऊपर उठाते हैं जब यह अभ्यास सधता है तब हमारे शरीर की प्रत्येक क्रिया यज्ञमय बन जाती है पश्यन श्रृण स्पृशन जिघ्रण असन गपन स्पसन प्रलपन विसृजन गृहणन उन्मिषन निमिषण नपी।